प्रवचन साधना में आहार का महत्व एस धमो सनंतनों। प्रवचन एक प्रवचन बार संतों का धर्म प्रश्न भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि संतों का धर्म कभी जराजीर्ण नहीं होता है फिर कृष्ण महावीर स्वयं बुद्ध और जीसस के धर्म इतने जराजीर्ण कैसे हो चले भगवान श्री इस प्रसंग पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करें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 वह तो अब भी उतना ही उज्जवल है लेकिन जो सुनने वालों ने सुना था वह जराजीर्ण हो गया जो कहा जाता है वही थोड़ी सुना जाता है जब बुद्ध बोलते हैं तो बुद्ध तो अपनी ही भावदशा से बोलते हैं तुम जब सुनते हो अपनी भावदशा से सुनते हो इन दोनों बीच में बड़ा अंतर है बुद्ध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 अलग थोड़ी होता है जो जरा जीर्ण हो जाए जो कृष्ण ने कहा है भाषा अलग है वही बुद्ध ने कहा है भाषा अलग है वही मोहम्मद ने कहा है भाषा अलग है स्वभाव का मोहम्मद अरबी बोलते और बुद्ध पाली बोलते और कृष्ण संस्कृत बोलते भाषाएं अलग हैं अलग है। अलग समयों में अलग अलग प्रतीकों के प्रवाह में अलग अलग संकेतों का उपयोग किया है लेकिन जो कहा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 अगर चांद को देखोगे अंगुलियों को भूल जाओगे अंगुलियां भूल ही जानी चाहिए अंगुलियों का चांद से क्या लेना देना इतना काफी कि उन्होंने इशारा कर दिया चांद की तरफ अंगुलियों को भूल जाओ चांद को देखो चांद एक है अंगुलियां बनेंगी मिटेंगी चांद सदा है इस धम्मो सनंतन हो इसलिए बुद्ध कहते संतों का धर्म कभी जरा जीर्ण नहीं होता और जब भी कोई संत पैदा होता है तब पुनरुजीवित हो जाता वही धर्म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 निकल आएंगे फिर रूखा सुखा लोग छोड़ देंगे फिर अच्छा स्वीकार कर लेंगे कुछ उपाय खोज लेंगे आदमी बड़ा कानूनी, तो बुद्ध ने सोचा उचित यही है कि कह दिया जाए जो तुम्हारे पात में गिर गया स्वीकार कर लो अब चील दोबारा तो कोई गिराएगी नहीं बार बार ये सवाल उठेगा नहीं इसलिए नियम में एक छिद्र छोड़ना ठीक नहीं तो बुद्ध ने कहा स्वीकार कर लो